नमस्कार आप सुंदर रेड मुदबा नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम मेरा गांव मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का ग्रामवासियों का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है और जैसे कि हमने पिछले सीरीज में कुछ जैविक खेती के बारे में बातें की और खास तुलसी बाई से हम बातें कर रहे थे जिनके पास एक अच्छा लंबा अनुभव है यौगिक खेती का जैविक खेती का और काफ़ी अच्छी स्टडी उनकी है अलग अलग किताबों को पढ़कर लोगों के लेक्चर्स को सुनकर उन्होंने उन चीजों को इकट्ठा किया ज्ञान को और उसके बाद उसे प्रैक्टिकल में यूज करना शुरू कर दिया तो ऐसे कहीं अनुभव है कि आजकल हम लोग जिस तरह से बातें करते हैं जैविक खेती कर सकते हैं तो उसका आसान तरीका क्या है उन्होंने बहुत ही अच्छा सिंपल तरीका बताया कि एक देशी गाय आपके पास हो तो आप तीस एकड़ की खेती आराम से जैविक रीति से कर सकते हैं तो उसके बारे में हमने सुना और समझा आशा करता हूँ आप सभी को पसंद भी आया होगा और साथ ही साथ हमने फिर बात की थी जीवामृत की जीवामृत कैसे बनाना है उसकी विधि विधान को हमने सुना अब जब खेती करते हैं तो जीवामृत का प्रयोग करके हम लोग जमीन को ताकतवर बना सके। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी की भी बात उन्होंने बताई थी कि किसान अगर अच्छा फसल उगाना चाहता है तो उसकी जमीन की शक्ति जमीन अच्छा होना चाहिए इसीलिए आजकल सॉइल टेस्ट का भी फ्री में किया जा रहा है सॉइल टेस्ट यानि भूमि का परीक्षण आप करते हैं अलग अलग आपकी खेती में से पाँच कोने से और बीच में से मिट्टी निकाल कर उसको छान कर आप कृषि विज्ञान केंद्र में देते हैं तो फिर उसमें कितना विटामिस है और किस चीज़ की कमी है वो पता चलता है जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी टेस्ट करता है कि क्या चीज़ों की कमी है और क्या चीज़ें बढ़ गई है तो उसके बाद फिर वो इंजेक्शन या दवाई की शुरुआत करके उसको बैलेंस करके हमारे शरीर को ठीक करता है बिल्कुल उसी तरह ज़मीन भी एक शरीर की तरह है उसमें भी उपजाऊ बनने की जो क्षमता है वो है जिसके वजह से हम लोग खेती करते हैं तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति या जमीन की जो सुपकता है जमीन के अंदर कितने हैं वैसे कहते हैं कि जमीन में पूरे सोला विटामिन्स होते हैं जैसे हमारे शरीर में भी विटामिन होते हैं वो विटामिन की कमतरता या कम ज्यादा होने से शक्ति उसकी कम हो जाती है तो वो सारी चीजें हमें आसानी से पता चलता है एक परीक्षण के पांच का एक आप टेस्ट भूमि का आप कराते हैं तो आपके पूरे ही खेती करने की जो विधि विधान है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है तो आइए उस विषय पर हम लोग बात करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी अच्छी खेती करते करते हमारे पास कई बीमारियाँ भी आ जाती हैं कीड़ों मकोड़ों की भी समस्या आ जाती है तो उनसे कैसे निजात पा सकते हैं उस विषय पर आज ज़्यादा प्रकाश करने की कोशिश करेंगे हम लोग उस विषय पर बात करने की कोशिश जारी रहेगी हमारी तो आइए आप सभी की तरफ से फिर से एक बार आज के इस विशेष मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में तुलसीबाई का फिर से स्वागत देखो कोई भी बीमारी आती है तो उसके ऊपर यदि हम देसी गाय का गोबर छिड़काव करते हैं तो वो बीमारी या कीड़ा कम होने लगता है क्योंकि कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी का मल मूत्र स्वीकार नहीं करता है तो जैसे हम एक सौ लीटर पानी में दो से तीन लीटर गोमूत्र डालकर डाल उसका छिड़काव करते हैं तो वहाँ पतंग जैसे ही उसकी खुशबू गोमूत्र के आने लगती है पतंगों को अंडे डालने के लिए अंडे डालने के लिए आता है तो तो वो अंडी डालता नहीं क्योंकि उसको पता होता है कोई भी माँ को पता होता है कि जहाँ उसका पालन पोषण होता है वहाँ उसको वो रखती है ऐसे वो पतंगन में भी वो नैसर्गिक उनमें वो ताकत होती है कि जहाँ हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उसका पालन पोषण होगा वही वो अंडा डालेगी तो वो फिर अंडा डालने के लिए आते ही नहीं पतंग और दूसरी जगह पे दूर जाते हैं ये भी एक थोड़ी सी आसान सी विधि है फिर दूसरियाँ है और भी ज़्यादा कुछ कीट आते हैं शक्तिशाली और बीमारी भी आती है तो हम उसके लिए कुछ पत्तों का पेड़ कुछ जिसको बोलते हैं हम दश परिणी अर्क वो भी आपको विधि बताते हैं कि जैसे नीम का पत्ता है करंज का पत्ता है सीताफल का पत् सीताफल मना शरीफा का पत्ता है जैसे कि टन टनी घनेरी बोलते हैं उसको भी हिंदी में शब्द मैं भूल गया थोड़ा और दूसरा ये जो है मोगली एरंड बोलते हैं ये कनेर का पत्ता है या, या दूसरे और भी ऐसे हैं और और एक सबसे बढ़िया बात ये किसान भाइयों में आपको बताना चाहता हूँ देखो हम बकरी को लेके हम जंगल में जाते हैं और जब वो बकरी को साथ में ही रखने का और उसको जो जो खाएगी वो तो ये समझने का ये बुरसी नाशक है फफूंदू नाशक है और जो वो नहीं खाएंगी वो पत्ता समझने का वो पेड़ समझने का यह कीटक नाशक है यह सबसे बड़ा आसान तरीका है जो हमने कई किसानों से बड़े बड़े किसानों से सीखा है तो वो भी पत्ते आप डाल कर, डालेंगे दो दो किलो उसका तो हमारे पास भी किताबें हैं कई उसका भी सारा प्रमाण होता है जैसे नीम के पत्ते आप पाँच किलो डालो और बाकी सभी पत्ते आप दो दो किलो डालने का उसमें से दस वनस्पतियाँ और फिर उसमें थोड़ा पाँच लीटर गौमूत्र डालो और दो से तीन किलो गोबर डाल करके उसको छाँव में 40 दिन तक उसको आपको सड़ाना है और सुबह शाम उसको फिर थोड़ा घोलना है ताकि वो सारा मिले फिर वो छान करके फिर जैसे आपकी फसल है जैसे छोटी फसल है उसकी आयु कम है तो थोड़ा कम मात्रा में छिड़काव करें और उसकी आयु ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप छिड़काव करें फसल के ऊपर कोई भी फसल के ऊपर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं तो फिर उसके क्या होता है देखो जब हम क्या कर रहे हैं अभी खेती में ये मोनोकल्चर खेती आ गई है अभी एक ही एक फसल हम ले रहे हैं। तो उसके कारण वो पतंग अंडा डालने के लिए आता है अभी विदेशों में भी या हमारे देश में भी कई किसान अभी प्रयोग कर रहे हैं हमारे कई महाराज लोग ये कोल्हापुर में कनेरी मट के यहाँ उन्होंने भी प्रयोग किया कि सब वनस्पतियाँ एक एकड़ खेती में बोईं और विदेश में भी ऐसा ही बोते हैं तो वो फिर वो उनको हरे का क्योंकि हरे का गंदा अलग अलग होता है तो उस कारण वो पतंग अंडा डालने के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वही सिचुएशन हम हम जब उस फसल के ऊपर तैयार करते हैं जो ये दश पर के माध्यम से तो वो उस पर वो पतंग अंडा डालने के लिए आता ही नहीं है और दूसरा ये जो कोई वनस्पति है, हमने आपको बताई उसमें से कुछ कीटकनाशक है वनस्पतियाँ और कुछ फुफुंदुनाशक है तो उससे वो फफूंद मना जो जो बीमारी है जैसे कि कर्पा बोलते हैं और दूसरी जो बीमारी है डाउनी है भूरी है ऐसे उसके नाम है तो वो पाउडरी मिलडोज इसको हिंदी में कहा जाता है तो ये भी आपके फसल के ऊपर नहीं आ सकते हैं और भी कुछ मना ज़्यादा हमारे पास भी सारी जैविक उपयोग करने की आसान तरीके हैं जो बाज़ार में जाने की भी दरकार नहीं क्योंकि प्रकृति में सब कुछ मौजूद होता है लेकिन उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आजकल देखो कोई भी आप कोई भी फसल बोते हैं तो उस टाइम पर बोलते हैं कि भाई उसके ऊपर बहुत बीमारी आती है ऐसा कभी भी संकल्प नहीं करना उस तो बोते टाइम पर ऐसा संकल्प करना कि मेरी खेती के ऊपर या फसल के मेरी खेती में या फसल के ऊपर कोई भी न बीमारी आएगी न कोई कीट आएगा ये हमारा विचारों का जो वाइब्रेशन है वही जब आप फसल में या उस एरिया में आप देंगे तो कीट भी नहीं आ सकती ना बीमारी भी, भी नहीं आ सकती है और दूसरी कई तो कई बीमारियाँ तो ऐसी हैं देखो किसान भाइयों जो भी हम तम्बाकू खा करके खेत में थूंकते हैं ना तो उससे काफ़ी सारे वायरस टोबैको वायरस नाम का जहर आता है तो हम लेबरों को भी मज़दूरों को भी हमने हमारे खेत में हमने कभी व्यसन करने के लिए परमिशन दी है क्योंकि हम तो सभी संसार को बताते हैं ये निर्व्यसनी व्यवहार व्यसन मुक्त जीवन और आजकल देखो किसान भाई हमारे सारे व्यसनों में गर्क है कोई बीड़ी पीता है कोई सिगरेट पीता है कोई तंबाकू खा करके थूगता है कोई गुटखा खाएगा कोई दारू पी के खेत में जाएगा देखो जैसे ही दारू पी कर के हम हमारे घर में जाते तो वो हम दारू पीता हुआ पिताजी देख कर के छोटे बच्चे भी जैसे डर जाते हैं ऐसे दारू पीकर यदि कोई किसान खेत में जाता है तो फसल भी डरती है ये आप लोगों को किसान भाइयों पता नहीं होगा लेकिन हमको पता है सारा हम वो भी ज्ञान अपना रहे हैं ताकि आप किसानों का जीवन खुशहाल हो सके यदि किसान सुखी नहीं है तो ये संसार कैसे सुखी हो पाएगा तो ये भी मैंने आपको जानकारी दी कि हमारे वे में भी यदि कोई व्यसनता है तो भी कीट आ सकते हैं कैसे तो हमको निर्वसनी होना बहुत जरूरी है तो फिर आगे भी और कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिसके हम काढ़ा बना करके भी उसके उस फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर कोई कीट या बीमारी भी नहीं आ सकती है जी तुलसी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कई बार होता है कि हम लोग जैविक खेती करना तो चाहते हैं लेकिन फिर उसकी जानकारी हमारे पास नहीं होता है, जिसके अभाव में हम लोग फिर से मिक्सअप खेती करते हैं हमने देखा कि राजस्थान में काफ़ी लोग हमारे रेडियो के प्रोग्राम सुनकर जैविक खेती शुरू कर दिया है लेकिन साथ साथ में जब उन्हें प्रॉब्लम आता है कोई कीट आ जाता है तो फिर उन्हें ये सब अर्क वगैरह या काढ़ा बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है तो वो दवाई ला छिड़काव करते हैं ऐसा भी सुना है तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं हमें खुद से करनी होती हैं थोड़ा सा प्रायोगिक तौर पर आप अगर रिसर्च माइंड लेके काम करते हैं खेती में और एक संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह से जैविक खेती ही करनी है और उसी के सारे दवाइयाँ यूज करके बना के यूज़ करना है तो जैसे कि शुरुआत में कहा कि आप गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर गोमूत्र का स्प्रे करते हैं तो उससे भी कीट पतंगे नहीं आती हैं और साथ ही साथ दशवर्णी अर्घ जिसके बारे में अभी बताया वो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं और मूलतः आजकल बहुत सारे फफूंद भी निकले हुए हैं जो जैविक इसमें यूज़ किया जाता है उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी ऐसे टेक्निक हैं जिसके माध्यम से आप उन सारी वेसन, चीज़ों वेसन जैसे कि शुरुआत में ही जब आप लोग सुनते हैं इन सारी चीज़ों को तो अपने आप ही ये अपने आप आपके मन में आता होगा भावना कि आपको इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल तुलसीबाई ने बताया कि अगर आप दारू पी के जाते हैं घर में तो घर के बच्चे डर जाते हैं वैसे ही अगर दारू पी के आप खेती की खेती में जाते हैं तो खेती की फसल भी डर जाती है और उसकी बढ़त जो है कम हो जाती है तो ऐसे कई चीजें हैं और अगर आप तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं किसी भी तरह का नशे वाली वस्तु का सेवन आप करते हैं तो का बुरा असर आपके खुद के शरीर पे भी होता है और साथ ही साथ आपके फसल चक्र में भी उसका असर पड़ता है तो इसीलिए अगर आप धरती माँ को अपना माँ समझते हैं तो माँ के सामने कोई भी बच्चा इस तरह से व्यसन युक्त होकर नहीं जाएगा तो इसीलिए खेती करते वक्त आप इसी तरह का कोई भी प्रकार का नशा नहीं करें, तो आपकी जैविक खेती बहुत सुंदर और समृद्ध और अच्छी शक्तिशाली फसल आपकी होगी और जिसकी क्वालिटी और गुणवत्ता जिसको कह सकते हैं वो बहुत अच्छी होगी तो ये आज तक हमने देखा है और काफ़ी प्रयोग भी हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए किसान भाई कर रहे हैं और उन्हें अच्छी सफलता भी मिल रही है मैं चाहूँगा कि आप सभी को भी इसी तरह की सफलता मिले थोड़ी सी अटेंशन की बात है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो हम अच्छा किसान बनकर अच्छी सफलता पा सकते हैं और एक नाम हमारा बन जाएगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुन रहे हैं रीडोमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 रसी लगाऊ गुरु ज्ञान की खेती करो हरि नाम की मनुवा, खेती करो हरी मनुवा कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कवीरा सुन भाई साधो कहत कवीरा सुन भाई साधो कहत कवीरा सुन भाई साधो कहत कवीरा सुन भाई साधो सुन भाई साधो सुन भाई साधो कहत कवीरा सुन भाई साधो भक्ति करो हरिहर की हो भक्ति करो हरिहर की खेती करो हरि नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो हरी नाम हरिना पैसन लागे रुपयन लागे लागे न कौड़ी पुतकी पैसा न लागे रुपये न लागे लागे न कौदी फुटकी खेती करो हरी नाम की मनुबा खेती करो हरि मानुबा खेती करो हरी नाम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है किसान भाइयों मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से हम खेती में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं या फिर बीमारियां आती हैं उन सब से कैसे निजात पा सकते हैं जैविक तरीके से और घरेलू उपचार से उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं तुलसी भाई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जैसे कि दशपरनी अर्क के बारे में बताया जिससे बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं कोई भी कीड़ वगैरह नहीं लगती हैं जैसे कि हमारे राजस्थान में जो काली लगती हैं या फिर और भी सरसों में जो है अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती हैं कभी कभी लट की बीमारियां आती हैं ये सारी चीजें जो है अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आप दर्शनी अर्घ का प्रयोग करते रहेंगे तो इसका प्रयोग आप हर महीने में पंद्रह दिन में एक बार भी कर सकते हैं और गोमूत्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इससे आपकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी और कीड़े मकोड़ों की से निजात हो सकता है वो हमारे बीच में नहीं आएगी तो आइए इसी विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो फिर से एक बार उनका स्वागत नमस्कार किसान भाइयों शांति अभी मैं और आगे इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं जैसे कि गोमूत्र का छिड़काव मैंने आपको बताया गोमूत्र के बारे में अभी मेरी एक बात ध्यान में आ गई मना वो पहले नहीं थी ध्यान में तो मना मालूम तो था देखो गोमूत्र कीटकनाशक भी है फफुंदुनाशक भी है और पीकवर्धक भी है ऐसे तीनों रूप से वो काम करता है इसलिए उस फ़सल के ऊपर बीमारी नहीं आती है ये बार बार उसका प्रयोग करना है रोज़ प्रयोग करेंगे तो भी चलता है क्योंकि रोज़ वो वातावरण आपके खेत में तैयार हो जाता है तो वो पतंग दूर दूर भाग जाते हैं फिर भी कुछ बीमारियां आती हैं तो मैं आपको फिर और एक बताता हूं। ये जैसे कि हम छाछ का भी उपयोग करते हैं देखो गर्मी के दिनों में हर कोई मनुष्य छाछ पीना चाहता है क्यों पीना चाहता है छाछ छाछ पी के उसको ठंडक मिलती है तो अभी जो भी आप कुछ गर्मी की फसलें लेते हैं गर्मी के समय पर यदि आप छाछ का फसल के ऊपर छिड़काव करेंगे तो क्या वो फसल भी हमारी ठंडक महसूस नहीं कर पाएगी जरूर कर पाएगी और जैसे ही देखो छाछ का हम छिड़काव करते ये तो हो गई बात है देखो जैसे कई बीमारियां होती है पपुदुनाशक तो वो डाउन मिल्डो आता है गर्मी होने के कारण और पाउडर ही आता है ठंडी होने के कारण ये जैसे जब यदि गर्मी होती है तो आप ये छाछ का छिड़काव करते हैं तो वो ठंडक महसूस करता है वो फिर डाउनी आता ही नहीं है क्योंकि ये तो देखो जैसे हमारा जीवन है ऐसे ही फसलों का जीवन है तो क्यों हम रासायनिक दवा उसके ऊपर छिड़काव करें और आजकल वही अज्ञान का मना ये कई कंपनियों ने उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने वो एम ये वो डायथेन एम पनचालीस डाइथेन जेड अस्टर या जैसे काफ़ी उसके फिर आगे की और एक दवाई है रिडोमिल वो भी सारे हमने प्रयोग किए लेकिन उस भी की उसकी अभी ये छाँछ के बाद उसकी कोई दरकार नहीं दूसरी बात ये होती है जब हम जैसे ही खट्टे चीज़ का उसके ऊपर फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं तो खट्टा होते ही वो तो फिर कीड़ा खाता ही नहीं है वो फिर भाग जाता है वो वो खाना ही बंद कर देता है और वो अपने आप मर जाता है तो किसान भाइयों क्या रासायनिक दवा यूज़ करने की दरकार है बिल्कुल नहीं ये हमारे खुद का अनुभव है और यदि उसमें आप छाछ में भी और छाछ का भी देखो विधि है उसकी भी ये 100 लीटर पानी में दो तीन लीटर ये थोड़ा खट्टी छाछ होए तो बहुत बढ़िया दो लीटर भी डाले तो भी अच्छा और उसको चक करके भी हम देख सकते हैं उसमें कौन सी बात है देखो आजकल संसार में ज़्यादा बीमारी बढ़ने का कारण भी यही है देखो दवाई अन्न जैसी होनी चाहिए और अन्न भी दवाई का, का काम करता है तो ऐसे ही हम फसल के ऊपर छिड़काव कर सक करते हैं तो वही तुरंत देखो आजकल क्या कर रहे हैं किसान क्या करते हैं रासायनिक दवा छिड़काव करते हैं और वही बाज़ार में सब्जी तोड़ते हैं क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और वो बोलते हैं यदि बैंगन के ऊपर कीड़ा लगता है अभी तो बारिश का मौसम है सबके बैंगन टमाटर भिंडी का हो करेला का हो ऊपर दवाई छिड़काव करते और तुरंत वो बाज़ार में लेके जाते तो ये किसान भाइयों यदि दवाई छिड़काव की हुई चीज़ यदि छोटा बच्चा खाता है तो उसकी हालत क्या होती होगी अभी मैं एक और इसके बारे में हमको एक अनुभव एक्सपीरियंस और ये सही घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र से बम्बई में दो एक किसान बुढ़े किसान टमाटर बेचने के लिए गए दोनों के भी टमाटर थे और उसमें से एक का अपने लड़के का पोता था साथ में तो दूसरे मना वो रात में गए फिर सुबह हो गई फिर उस बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने क्या किया वो टमाटर के बॉक्स खोले थे वो टमाटर उठाए और खाया जैसे ही उसको खाया और उसके मना दादा ने देखा कि मेरा पोता टमाटर खाया तो उसको उसके मुंह में थप्पड़ मारी तो दूसरे ने देखा यार क्यों उसको थप्पड़ मारी वो बोला कल ही उसके ऊपर दवाई छिड़काव की है ये कौन सी भावना अपने पोते के प्रति इतना अपनापन और समाज में देखो छोटे बच्चे हैं तो क्या हालत होती होगी बच्चों की इसलिए तो काफ़ी संसार में बीमारियां बढ़ रही है तो किसान भाइयों ये कितने आसान तरीके हैं और आपके पास तो गाय है हमने पहले ही एपिसोड में आपको बताया है और वो गाय तो आपको दूध भी देने वाली है और गाय के दूध से फिर आपको उसको दही बनाओ दही से फिर आपको मक्खन मिलेगा मक्खन से आपको घी भी मिलेगा उससे हमारा शरीर स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और हमारा ये पेड़ पौधों का भी स्वास्थ्य ये छांच मिलता है तो छांच से भी ठीक हो सकता है और उससे भी काफ़ी बीमारियां और बहुत कुछ हमारे इधर के किसानों ने तो वंडरफुल एक्सपीरियंस है उनका तो वो फसल की बात मैं नहीं करता हूं क्योंकि हम तो नहीं कभी प्याज खाते हैं ना दूसरों को खाने के लिए प्रेरित करते लेकिन प्याज के ऊपर भी यदि कोई किसान छाछ का छिड़काव करता है तो पूरा सारा छाछ छिड़काव करके ही किसानों ने बहुत बढ़िया फसलें निकाली है हमारी इधर और ये प्रैक्टिकल अनुभव है और हम तो देखो पत्ते गिराने का होता है यदि कोई किसान ये अनार की खेती करता है तो जब उसका फल लेने का टाइम होता है तो उसके पत्ते गिराने होते हैं तो लोग तो रासायनिक दवा छिड़काव करते हैं लेकिन कोई किसान यदि सौ लीटर पानी में पाँच लीटर छाछ डाल करके उसका छिड़काव करता है तो वो पत्ता भी अपने आप गिरता है और प्रकृति को भी छाछ मिलता है ना देखो ना कितनी बढ़िया बातें हैं और दूसरी बात तो ये है ज़मीन के अंदर जो अभी बुरसीजन्य बीमारियां बढ़ रही है काफ़ी क्योंकि उसकी उर्वरक शक्ति कम हो गई है सेंद्रिय कर्ब कम हो गए तो ज़मीन के अंदर से भी बीमारियां आ गई ये बहुत सारी बीमारियां जिसके लिए हम ट्राइकोड्रमा भी यूज़ करते हैं लेकिन उसके लिए यदि आपके पास छाछ बचता है वो भी आप छाँछ यदि ज़मीन के ऊपर भी छिड़काव करते हैं तो ज़मीन के अंदर के भी वो पपंदुनाशक या बीमारियां हैं वो नष्ट होने लग रही है ये भी हमारे अनुभव है जीवन के तुलसी भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कई बार जो है हम लोग खेती करते करते दवाइयों में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और कई बार जितनी हमारी लागत होती है उतना ही ज्यादा हमारे खरीदारी होती है दवाइयों की और खाद में और जब लास्ट में हम फसल बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत में फिर हमारा जो है रेशो शेम हो जाता है यानी जितना मेहनत किया वो तो कुछ मिला नहीं लेकिन जितना हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उसका जो है उतना ही पैसा मिला और इन्वेस्टमेंट को देके अपन खाली हाथ लौटे ऐसा लगा जैसे मजूरी तो किया लेकिन बिना पगार के घर आ गए <laughs> तो वो सिचुएशन भी कई लोगों का होता है इसकी वजह से कई लोग खेती ही छोड़ देते हैं और कई लोग फांसी भी लटकते हैं इन्हीं चीज़ों के कारण कभी कभी तो फांसा उल्टा भी पड़ जाता है हम लोग ज़्यादा खेती में रासायनिक खेत या फिर केमिकल यूज़ करते हैं दवाया यूज करते हैं तो उसमें किसान कर्जदार हो जाता है और जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है किसी कारणवश तो फिर उसको जो है फांसी लगा के मर जाना पड़ता है तो ऐसे कई एक्सपीरियंस भी हमारे पास आए हुए हैं और कई बार न्यूज़ में भी इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात मुझे जहाँ तक मैं खेती नहीं करता हूँ लेकिन मैं इन सारे अनुभवों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सिंपली अपनी खेती में इस जैविक खेती को अगर यूज़ करते हैं एक गाय को अगर यूज़ करते हुए जैविक खेती करते हैं तो सीधा सीधा हमारा पैसा बचत हो जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र का दवाइयों का और दवाई और केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर पैसा आपका बच जाता है तो आपको फांसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कर्जबाजारी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप बिल्कुल अपने सिस्टमेटिक जैविक खेती को करके आप जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं या जो भी फसल आपकी बनती है तो उससे आप अपना गुजारा भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत्र भी बन सकते हैं क्योंकि वर्तमान समय में इसकी मांग है इसकी ज़रूरत है तो इन चीज़ों को जरूर थोड़ा टाइम देकर आप सीखिए थोड़ा टाइम निकाल ऐसे किसानों के पास जाइए जो जैविक खेती करते हैं उनके पास काम कीजिए उनका अनुभव लीजिए उनसे बातें कीजिए और फिर आप अपना दो एकड़ तीन एकड़ जो भी छोटा मोटा आपके जमीन उसमें आप प्रयोग करके देखिए क्योंकि बिना प्रयोग बिना अनुभव के आप नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए इन चीजों को करने के लिए टाइम जरूर दे क्योंकि बिना समय दिया आप कुछ सीख नहीं पाएंगे इसीलिए कहते हैं कि विद्या से हमारा बुद्धि का विकास होता है अगर बुद्धि का विकास नहीं होगा तो फिर बुद्धि का विकास नहीं होगा तो हम अच्छी मेहनत भी नहीं कर पाएंगे और अच्छे विचार भी हमारे पास नहीं आएंगे तो जीवन में काफ़ी समरसता रखता है इसलिए बचपन में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं 15-20-25 साल तक बच्चे पढ़ते हैं तब जाके वो अपना जीवन बना पाते हैं तो हम अगर खेती करना चाहते हैं और अच्छी खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा छः महीना तीन महीना आप कहीं भी अनुभव ले सकते हैं जो लोग इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी सरकार ने बना के रखा है कृषि विज्ञान केंद्र में भी ऐसे सेमिनार्स होते हैं जैविक खेती के जब भी उस तरह का सेमिनार होता है तो आप टाइम दीजिए उस सेमिनार को जरूर अटेंड कीजिए जैसे तुलसी बाई ने शुरुआत में पहले एपिसोड में ही बताया कि काफ़ी काफ़ी लेक्चर्स जो हैं उन्होंने अटेंड किए हैं अच्छे अच्छे जो जानकार व्यक्ति हैं वैज्ञानिक हैं जो जैविक खेती के बारे में बताते हैं उनको जब सुनना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में हमको प्रेरणा भी मिलता है और हम अच्छे खेती को करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं तो ऐसे कई बातें हैं जिन्हें आपको सीखना होगा समझना होगा और जितना आप किताबों को पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपका ज्ञान इंप्रूव होगा आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आप सभी को एंटीडोज शायद मिला होगा जिससे हम कीड़ों को मारने के लिए जो हम लोग पहले दवाइयों के इस्तेमाल करते थे उसके बजाय हम आयुर्वेदिक अपने जो घरेलू नुस्खे जिसको कह सकते हैं हम अपने ही खेती के जो चीज़ें हैं या हमारे घर में जो गाय हैं गोमूत्र हैं उसका प्रयोग करके हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से पैसा भी बचा सकते हैं और खेती का जो फसल है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं छाँस के द्वारा भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे आस में हम सभी इनका प्रयोग करते हैं सिर्फ इसको विधि पूर्वक खेती में यूज़ करने की ज़रूरत है तो आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस विषय में खेती में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं या खेती में जो बीमारियाँ आती हैं उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं छाँस के द्वारा गोमूत्र के द्वारा और दशपर्णी अर्घ के द्वारा ऐसे और भी बहुत सारे टिप्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आप अच्छी खेती करें और आपका जीवन सुखमय रहे शांति रहे आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और तुलसीबाई को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रीड मोद नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो